कार्य वियोग कारण तद अशुद्य प्राप्ति विवेखा अशुद्ध वियोग कारण अने यहाँ से सुवर्णकार होकर स्त्री प्रत्येक टीका में टीका में अभिज्ञया अद्धा स्त्री प्रत्य अविद्या मूढ़त्व द्वेश दुखत्व राग सुखत्व तत्वज्ञान तो माध्यस्थ्य कारण होता है का ज्ञान त्रिदर्शन का ज्ञान स्त्रीदर्शन ज्ञान अविद्याण मूढ़त्व कारण मूढ़त्व के लिए अविद्याण दुखत्व द्वेश द्वेश कारण राग सुखत्व कारण मूढ़त्व तत्व त्रिप्रत तत्व माध्यम त्रिप्रतसद्याढ़ग सुखत्कार इस प्रकार टीका में अविद्या कमनिया इव कन्या इतना ये सुंदर है इस प्रकार ज्ञान मूढ़त्व कारण में कारण है समूहयुगा सब स्त्री प्रत्यय मूढ़ मोह के योग से स्त्री प्रत्यय ज्ञान मो मौ… होता है समूहयुगा सय वही स्त्री प्रत्यय स्त्री ज्ञान आगे मूढ़भिश्रण न दुखित तो हो दुखी हो जाता है मोहग्रस्त हो जाता है चैत्र से चैत्र से स्त्री प्रत्यय मूढ़ चैत्र से पुण्यवत तो कलत्र में तथ न तो माम भाग्य ही नैती ये हो गया मूढ़त्व कारण चैत्र से मैत्र अच्छा चैत्र का स्त्री प्रत्यय हुआ मूढ़त्व कारण कैसे उसको कैसे ज्ञान होता है वो चैत्र से होता है मैत्र से पुण्यवत व्यव कलत्न में तत्त मैत्र है पुण्य कर्म करने वाला उसकी पत्नी है कलत्र रत्नम कलत्र पत्नी के लिए कलत्र रत्न स्त्री रत्न है तत्त न तो मम भाग्य ही न सो तो पुण्य है उसके लिए सुंदर स्त्री है मामा भाग्य ही न से न ऐसे जो सोच रहा है सोच रहा है मैत्र सचुरा है चैत्र सचुरा है इसको होता है मूरत्व का, कारण एवं सपत्नी जानस तस्यां मेंवेश ही मन से स्त्री प्रत्यय से दुखते कारण द्वेश स्त्री प्रत्यय से दुखत्कार हो गया दुखते कारण स्त्री प्रत्यय कारण स्त्री प्रत्यय मूढ़ कारणं हो गया दुख, देशा दुख, दुख, थे। दुख, थे देशा। देशा दुख से देश प्रत्यय से दुख के कारण प्रत्यय दुखते देश प्रत्याश त्री प्रत्यय से दुख कारण स्त्री में देश होने से स्त्री ज्ञान दुख का कारण हुआ देश होने के कारण स्त्री को देखने पर उसको दुख होता है सपत्नी पति के दो पत्नी परस्पर में एक दूसरे को देख करके द्वेष करती है एवं मित्र से तस्या भर्तु राग मित्र उसके उसका है तस्वीर उस पत्नी में राग है तस्व त्रिपत्य से सुखत्व कारण त्रिपत्य सुखत्व कारण सुख के कारण हुआ राग तत्व ज्ञान वास्तव स्त्री को शरीर को देख करके विचार करता है जो तत्व समझता है वास्तव साधु कौम तो मास सम में दो अस्थि मज त का स्त्री शरीर जिसको देख करके कोई मुग्ध होता है ये विचार करता है ये स्त्री शरीर हो जो कुत्ता के शरीर में दुर्गंध निकल रहा है सड़ करके गंदा हो रहा है कोई पशु पक्षी पशु मर गया सड़ करके दुर्गंध हो रहा है कुत्ते दिखाते हैं वो शरीर ये शरीर में क्या वेद है देखता दोनों शरीर बराबर है दोनों सारे को चमड़ा है मांस है मेद है अस्थि मज वहाँ दिखता है कोई पशु मरा हुआ उसको कुत्ते त्रिगड़ा दिखा रहे है आदि उसमें दिखता है टोंग देखता है मांस देखता है मेद अस्थि हड्डी ऐसे ही स्त्री को देखता है तो ऐसे दोनों बराबर है यही सब समुद्र का स्त्री काय और स्थान बीजादी भी अस्थित उसके स्थान सर्वे में गर्भे में रहता है बीज शुक्र शुणी से हुआ इस प्रकार देखकर करके असूच्य अपवित्र कितने दुर्गंध होता है वही शरीर दुर्ग बराबर है ऐसे विवेक करने वाले विवेक के नाम वही स्त्री प्रत्ये माध्यस्थी माध्यस्थ बरा के कारण होते हैं धृत ये हो गया ये अन्यत्व कारण अन्य कारण एक स्त्री प्रत्ये अन्य अन्य का कारण हुआ आगे धृतिक कारण धृतिक कारण शरीरम इंद्रिया तस् तंद्रििया सर्ग से शरीर इंद्रियृतिण इंद्रि सर्ग की धृतिण धृतिण्चंद्रिया इंद्रि का धारक सर्व इंद्रियाम करम प्राणाद्याप तस्वीर सर्गप इंद्रि सर्ग का विदारक सामान्य करण वृत्ति प्राणाद्या वायु पंच सामान्य करण इंद्रिय वृत्ति है प्राणादि पाँच वायु है वो वायु पाँच कर्णवृत्ति नहीं हो तो शरीर नष्ट होता है इसलिए ये प्राण भी शरीर के दृष्टि कारण हुआ इंद्रिय व्यापार तथा भाव शरीर पता एवं मांसादि कायांगापी परस्पर विधाय विधारकत्व भिधार मांसादिश के जो अंग अभी सर्व उनका धृतिक कारण वो मासि भी सर्व की धीति कारण परस्पर धार्य धारक भाव है एवं भक्ति में महाभूता सर्व के धृतिक महाभूत है तानी तो परस्परम सर्वेशां तानी महाभूत भी परस्पर सर्वेश धृतिक एक दूसरे को आश्रित होकर के रहता है तैर्यक यौन यौन मानुष दैवता परस्परार्थत् अंत ये भी सब अलग अलग तीर्य यौने में जरायुष होने मनुष्य देवता दि ये शरीर है परस्पर परस्पर उपकार उपकार, का उपकार उपकार का भाव है तांच यथासम्भव पदार्थातर सभी युग्य नहीं ऐसे कारण को अलग अलग तो कारण को पदार्थ में जोड़ना है योगांग अनुशा तो द्विधेब कारण तो लशुद्धिक्षयकार अहो विवेक प्राप्ति कारण योगांग अनुशान अमश विभिन्न प्रकार टीका महाभूता पृथिव्यादी मनुष्यवर्णसूल्य गतिशीलोक निवासी शरीर ये पृथिव्यादी भूत अलग अलग स्तरीय मनुष्यलोक वरुणालोक जल में सूर्य गंधव गंधव हे वायु शशी चंद्र हे लोक निवास में सर्गंका भूतंकार तो परस्पर कार्य धारण कार्य में उपकार पृथ्वी ने गंधरस रूप शब्द शब्द पांचतन मात्रा महाभूत है पंच महाभूता परस्परन विधार्य विधार का भाव में न अवस्थितानी ये परस्पर भूतों का कारण हुआ धारण करने वाले अवस आदि गंध तन मात्रा छोड़कर बाकी तेज में तीन है रस रह जाएगा गंधरस छोड़ छोड़कर तीन द्वेज मातरी शनिवाय में शब्द स्पर्श तरी तरक यौन मनुष्य देवाय के नीच तीर्य यौनि में मनुष्य में देवतादिमी तैर कि वो नी तक हो न मानुष्य तैरे पशु पक्षी आदि में मनुष्य अध्यम अवस्थिता नहीं आधाराध्य भाव रिता नाम कुछ तत्व आधाराध्य भाव हो तो परस्पर सर्जन का भी विधारे विधारक भाव होगा अन्य अन्य पशुपक्षी मनुष्य सर्जन में तो आधाराधे भाव नहीं है उसमें कैसे विधारे विधारे गर्व होगा तो परस्पर सो दिया परस्पर सवाद मनुष्यप्वादिकस्पर उपकार उपकार मनुष्य स्वर में ही पशुपक्षी मृग सरसृपस्तावर उपयोगण गृहते मनुष्य स्वर धारण होता है पशुपक्षी मृग सरसृपस्तावर उपयोगण पशुपक्षी मृग सरिस्ृप स्थावर वृक्षादि वो धारण करने के लिए कोई कुछ खाते हैं प्रसाद को भी खाने वाले कोई मनुष्य होते हैं एवं व्याघ्रदि परिग्रम अभी मनुष्य पशु मुर्गादि उपयोग मनुष्य पशु मुग आदि खा कर व्याघ्र सरकार रहता है एवं पशु पक्षी मृगादि परिग्रम अभी स्थावरादि उपयोग स्थावरादि कोई कुछ को खा को, को, को, को, को करके कोई पक्षी होते कीले एक खाकर गृह से एवं देव दैवर्णमी मनुष्य उपहृत छाग मृग मांस आज प्रोटा सहकार शाखा प्रस्तरादीज्यम आदि करता है उपहृत छाग मक्र मृग पक्षी है। इनके मांस आज घृत पूर्गा से से बनाते हैं ये सहकार शाखा आम्र के शाखा आदि है पत्थर है इनके द्वारा याग करने पर उसको विवेक करके देवता सभ्य दे रहता है देवता भी मनुष्यों के लिए एवं देवता भी वरदान दृष्टि आदि भी मनुष्य आदि में धारा देती देवता भी धारण करते मनुष्य वरदान रहते दृष्टि आदि के द्वारा इतना परस्पर परस्पर भूतभौती भूत का शरीर उपकार उपकार धारे धारक भाव शेषम सुगमन यहास इस प्रकार अन्य कारण पदार्थ युग्या योगांगानुसार तो दो प्रकार कारण वाला क्षयकारणस टीका और प्राप्ति कारण विवेक ख्याति का त्रीकाने स न्यूनाधिक संख्या व्यवच्छेदार्थम योगा अवधारय थे योग के अंग आठ होते हैं अष्टांग ये अवधारण करते न्यूनाधिक संख्या व्यवच्छेदार्थम न्यून नहीं अधिक नहीं जागृति करने के लिए निश्चय निश्चय कर कहते त्र योगा अवधारियंते योग से अंगाने योगांगा निश्चय किए जाते हैं सूत्र के यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहधारण्यान सदावंगा कितन पद एक पद दो लाइन में लिखा है एक एक से दो हो गया तीन पद अष्टौपोचन आगे दो अष्ट आठ अंग यहाम स्वरूप वक्षा इनका स्वरूप कैसे अनुष्ठानिक है कहेंगे ठीक है अभ्यास वैराग्य श्रद्धा विरियादयी यथा योगम सेव स्वरूप तो आंतरिकतया चंतर्भावितव्या है आठ अंगे ये भी कुछ है आवश्यक है अभ्यास भी चाहिए वैराग्य भी चाहिए श्रद्धा सामर्थ्य बिर्याद भी यथा योगम यथासम्भव से तो नांतरे ये से वह स्वरूप तो नंतरिक स्वरूप ही इनका है और अंतर अवश्य मावी से इनमें उनका अंतर्भाव करना है ये सब इसके अंतर्गत तो हो जाएंगे यमन नियमाद्य उद्देश्य यमन निर्देशक सूत्र मता रहेगी प्रथम है यम आगे नियम प्रियासन यम है पहले सूत्र करते यम तत्व अहिंसा सत्यमस्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा अहिंसा सत्यास्ते है इसे पाठ इसमें ऐसा बनाए, बनाए? सत्या हाँ ऐसा करो क्योंकि एक पद हो जाएगा अहिंसा सत्यम अहिंसा सत्यम करेंगे तो आगे सत्य ब्रह्मचर्या परिग्रह एक पद करना पड़ेगा उसकी अपेक्षा एक ही पद हो जाएगा और अहिंसा सत्याय ब्रह्मचर्या परिग्रह अहिंसा सत्य मकर को काट करके सत्य अहिंसा से सत्यम च अस्तम च ब्रह्मचर्य चरिग्रह चंद हो जाएगा एक पद हो जाएगा अहिंसा परिग्रह सत्याचरिग्रह अहिंसा परिग्रह आगे सत्य अगे अस्थ्य अस्ते सूर्य अस्त उसका भाव ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह परिग्रह संग्रह अपरिग्रह उसका भी परिश्रम कितना हुए सत्र पांच है युगाम अहिंसा आ सर्वथा पहला अहिंसा कहते हैं तर सर्वथा सर्वदा सर्वभूता अन विद्रोह सर्व समय में सर्वभूता अन विद्रोह एक एक कोई हिंसा नहीं करता दूसरे किसी हिंसा करता ये अहिंसा नहीं सर्वदा कवि करता है कभी नहीं करता है ये सर्व ने ये एक द्रोह किसी के तो द्रोह नहीं करना हिंसा है अहिंसा है टीका नहीं अहिंसाओं स्तौती ये जो अहिंसा इसकी स्तुति करते हैं यही से अहिंसा ही आवश्यक है आगे जितने सत्य ब्रह्मचर्य आदि है उत्तरे यमनियम तन्मूला तत्ति परस तत्पतिपादना है प्रतिपाद्य या आगे जितने अहिंसा के आगे सत्य अत्यादि उत्तर तो तो यमनियम अच्छा यमनियमा जितने यम कह गए तनमूल अहिंसा मूल कहे गए तत्क तो अहिंसा सिद्धि पर तत्व तो न तत्पतिपादन अहिंसा प्रतिपादन करने के लिए अहिंसा प्रतिपादन का निष्पत्ति के लिए अहिंसा संपादन करने के लिए आगे तो अनुसरण करते हैं आवश्यक होता है अन्य जो यमनवादी करते अहिंसा में प्रतिष्ठित होने के लिए अहिंसा बड़ा साधन है इसी कारण तन्मूला अहिंसा अपरिपाल्य कृपा अपि अकृत कल्पा अहिंसा मूलक अहिंसा पालन नहीं करके यमनवादी कुछ करे तो अकृत कल्पा नहीं क्या हुआ जैसे अहिंसा में प्रतिष्ठित हो करके ही आगे से साधन करना आवश्यक होता है अहिंसा का, का पालन नहीं करके करते रहे कुछ फल नहीं होगा नहीं क्या तो सिद्धि परते आए अनुष्ठान अहिंसा सिद्धि परत में नहीं यमनिवादी अनुष्ठान अहिंसा से मूलम उत्तरे कथम थे अहिंसा सिद्धि पर अहिंसा यदि आगे उत्तर यमनवादी का मूल हुआ तो पहले अहिंसा होने पर यमनवादी होगा तो उत्तर तो अहिंसा सिद्धि पर कैसे होगा अहिंसा की सिद्धि के लिए अहिंसा के निष्पत्ति के लिए यमनवादी कैसे होगा अहिंसा मूल है कारण है पैद होगा अहिंसा होने पर यमनवादी उत्तर में और कहते अहिंसादी की सिद्धि अहिंसा की सिद्धि के लिए यमनवादी कैसे होगा जैसे कहते तत्प्रतिपादनायक तत्प्रतिपादना का अहिंसा के निष्पत्ति के लिए आगे प्रतिपाद्य आगे उनका ग्रहण करते हैं अहिंसा की पूर्णता के लिए यमन्यवादी की आवश्यकता है तद अवतात रूप करनाय उपाद्य अवदात करना शुद्ध करने के लिए अहिंसा को शुद्ध निर्मल करने के लिए ही अवदात रूप अवदात रूपकरणाय शुद्ध करने के लिए उपाध्यंते अनुसनते उपाध्य योगी लोग अनुसार करते यमनिवार सिद्धि जो दिया है तत् सिद्धि परत अहिंसा सिद्धि परत सिद्धि का अर्थ ज्ञानम नोत्पत्ति रित्यर्थ ऐसा बनाया ज्ञानोत्पत्ति रित्यर्थ लिखा होना ही चाहिए सिद्धि का अर्थ ज्ञानम नोत्पत्ति रित्यर्थ सिद्धि का अर्थ ज्ञानम न की उत्पत्ति अहिंसा ज्ञान के लिए अहिंसा उत्पत्ति के लिए नहीं क्या दे तथ्य अहिंसा ज्ञानार्थ यदि उत्तर है यमनवादी अहिंसा के ज्ञान के लिए कृतम तेल अन्य तथा भगवान अहिंसा का ज्ञान त हो होता है यमनवादि करके क्या लाभ है यदि यमनवादी अहिंसा ज्ञान के लिए ये तो अहिंसा का ज्ञान शब्दादि प्रमाण से हो सकता है यमनवादी करने की क्या करने का क्या प्रयोजन है इसे संक्रांत उत्तर देते तद तो अवदात करना है वो का अहिंसा की शुद्धि के लिए निर्मल करने के लिए ही ये अनुसारण करते।, करते हैं यद्य उत्तर नानुशियन अहिंसा मलि ना चार अस्यादि भी यदि अनुसारण नहीं करेंगे यमनिवादी अहिंसा सत्य अत्य ब्रह्मचुर्यादि नहीं करेंगे तो क्या होगा अहिंसा मौी न हो जाएगी असत्य तो आदि के होकर के इसलिए आगे अनुसार कहने से अहिंसा शुद्ध होती अत्र आगमिका सम्मति माह आगम प्रमाण मानने को कहने वाले उनकी सम्मति कहते तथा से उत्तम स खलोय ब्राह्मणों यथा यथा व्रता बहूनी तथा तथा प्रमाद प्रमादेभ्य हिंसा निध्य निवर्तमस्वे अवधातुता अहिंसा कवो ब्राह्मण साधक यहां बहुनि बहूनी जितने बहुत करता है अंशानकर्ता है इतने इतने प्रमाद प्रमाद्य हिंसा निदान निवर्तमन प्रमादृत का कारण से निवृत्त होता है शास्त्रीय मार्ग में प्रवृत्ति होने पर अशास्त्रीय मार्ग से निवृत्ति होती है अशास्त्रीय मार्ग से निवृत्ति से नहीं होती बैठ बैठ करके समय का शास्त्रीय मार्ग पर प्रवृत्ति होनी चाहिए तो प्रमाद आदि आलस्य प्रमाद आदि को दूर करने के लिए शास्त्रीय प्रवृत्ति कुछ करना होता है नहीं तो आलस्य प्रमाद होता है जो स्वतंत्र कुछ साधु वजन साधन करने के लिए स्वतंत्र रहना चाहते हैं स्वतंत्र कहीं रह जाते हैं यदि पहले अच्छा साधन किया है तो स्वतंत्र रहने पर अच्छा आच्छा साधन होगा दो होता है एकांत स्वतंत्र रहने पर पहले गुरु संता में रह करके सेवा आदि करके आज्ञा पान करके अनुशासन में रहे अथवा इसे वैराग्य है तत्परता है पूर्व जन्म का पुण्य बहुत ही एकांत रहने से आच्छा साधन होगा अब ऐसा नहीं करके स्वतंत्र बिल्कुल केसी बात नहीं सुनेंगे हम क्या कम जानते हैं ऐसे भावना कर स्वतंत्र रहते हैं थोड़े दिन साधना करते बाद में आलस्य प्रमाद आलस्य प्रमाद इसमें हो जाता है बिल्कुल भ्रष्ट हो जाते हैं बहुत देखा गया है सारे एकांत रहने वाले ऐसे ही झोपड़ी बना करके बहुत रहते हैं आगे किसी के अधीन नहीं और किस का अनुशासन नहीं तो फिर धीरे धीरे बस स्नान करने का नित्य कर्म करने का भजन करने का कोई नियम समय में नहीं रहेगा ये होता है तो ये जितने शास्त्रीय मार्ग में प्रवृत्ति अधिक अधिक हो तो प्रमाद आलसी की निवृत्ति होती है इसीलिए साधकों के लिए कुछ नियम से चलने के लिए महापुरुष लोगों को नियम बनाते हैं आचार्य लोग को नियम लगाते हैं उसे नियम के अनुसार चले तो कल्याण होता अपना और जो नहीं मान करके नियम पालन नहीं करता है कुछ लोग अपने को चतुर मानते हैं नियम पालन नहीं करके सोते हम ऐसे कर देते हैं नहीं आते हैं ऐसे जो करते हैं उनको अपनी हानि होती है ये चतुरता इस मार्ग में काम नहीं करती है अभ्यास में मार्ग में परमार्थ मार्ग में सरलता चाहिए मिथ्या वासन चतुरता ठगना ये कपटासन ये सब छोड़ना चाहिए ये सब रखकर के जितने भजन साधन बैरा के दिक्कत से कुछ लाभ नहीं होता है ये सब जितने जितने शास्त्रीय मार्ग में प्रभु तो इतने इतने आलस्य प्रमाण से निवृत्ति होती है जो पाठ के समय गीता पाठ में कितको नींद लगी जाते हैं नींद लगी जाती सो जाते हैं पाठ के समय जोर से पाठ करें तो नींद नहीं लगेंगी तो पाठ के समय पाठ नहीं करें तो नीति आ जाएगी प्रातःकाल उठ करके कुछ करे प्राणायाम आदि करके ध्यान भजन जप आदि तो ठीक है नहीं करे तो आलश्य प्रमाद निद्रादि इसलिए जितने जितने व्रता आदि बहुत आरंभ करता है इतने इतने प्रमादकृत हिंसा आदि कारण से निवृत्त तो होता है तामे अवधा तो रूपांतर अहिंसा एवं शुद्ध करता है मलिमें इसी प्रकार सर्वोत्र अन्य सब साधनों से इतने इतने, इतने, इतने साधन करता है इतने इतने अपने साधने प्रतिष्ठित होता है तमुगुणों को जीतने के लिए रजुगुणों से भी तमुगुणों को जीतना होता है उठ कर के नीम से उठ करके हट करके बैठे निद्रा रहते तो खड़े हो चलते चलते पड़े चलते चलते ध्यान भजन करें प्राणायाम करें तो ऐसे करने से तमुगुणों को जीतते हैं फिर शास्त्र आदि चिंतन करें जप आदि पाठ आदि करने पर ये सब प्रवृत्ति को रुकना होता है ठीक है यदि उत्तरे न अनुशेर हिंसा मोड़ी ना क्या अच्छा सत्य लक्षण आगे सत्य के बिका थे विग्रह होगा पहले विग्रह तो हो जाए <laughs> अलग अलग विग्रह कैसे लोक विग्रह वाक थू तू, वाक्य वांग तू, तू किसके के? के पहला प्रातिवेदिक वांग तू, है, आ, है? मनसू मनस थु। से समास समास्व पर वांग मनस प्रकारांतर होना चाहिए सूत्र से आप अपत्य हो जाएगा वांग मनस् अद हो जाएगा दिवचने वांग मनसे मनसे वाह मनस्य रांग मनसे अंकुशी होता है नकार से आदगुण हो जाएगा वांग मनसे यथा दुष्टम यथान अचुर्जुर्सूत्र कित भी आ जाएगा हे कई तो निति वांग मनसा के ध्रुव दार गौरव पदस्थियों नक्सल स्थानों अप्रत्यय करता है यथा दुष्टम यथानिमितम यम यथा तथा मनस्क्रो दिया मनस्ट देखा है जैसे अनुमान के वन से क्या जैसे सुना हुआ वा। ऐसे वाणी और मन भी हो शब्द वैसे मन में ऐसा रहे मन में कुछ दूसरा शब्द में कुछ दूसरा है ऐसा नहीं मन एक ऐसे होगा परत्र स्व संक्रांत है, है संक्रमण हो इसके लिए शब्द प्रयोग करना है शब्द प्रयोग करे जैसे अपने को ज्ञान है उसको ऐसे ज्ञान हो नहीं शब्द स्पष्ट नहीं है कुछ कहा तो उसको अलग अलग कुछ ज्ञान हुआ तो सत्य नहीं हुआ बाघता का न वंचिता भ्रांता प्रतिबंधा वे तिथि न वंचिता ठगने के लिए नहीं हो और भ्रांत भ्रांति ये नहीं हो और प्रति प्रतिप्रतिबंध्या ज्ञान नहीं होगा ऐसे शब्द का उसको ज्ञान ही नहीं होगा ये सब सत्य नहीं है सत्य होगा ऐसा नहीं होने पर सत्य होगा ठीक है यथा शब्द साकांक्षा पुरेति यथा दृष्टम यथानमितम इत्यादि प्रति तथा शब्द प्रतिश्र जैसे देखा अन्यमित सुख इसी प्रकार तथा वाण मनुष्य विवक्षाया कर्तव्याय ऐसा विवक्षा बोलने बो, बोलते समय वाणी मन ऐसे होनी चाहिए अन्यथा न सत्य नहीं तो सत्य नहीं होगा जैसे देखा जैसे अनियमित ऐसे सुना गया बोलते समय वाणी मन ऐसे होनी चाहिए एक तत्सोपत्तिप्रति युक्ति के साथ कहते हैं परत्र स्वबोध संक्रांत है भागुकता परत्र का पुरुष अन्य पुरुष में स्वबोध संक्रांत स्वबोध संक्रांति क्या अपने में जो ज्ञान है वही ज्ञान दूसरे में हो वही ज्ञान तो नहीं होगा जो ज्ञान आपको है घट को देखने पर दूसरे को देखकर भी घट का ज्ञान हुआ वही ज्ञान हुआ आप में जो ज्ञान वही ज्ञान दूसरे को है ना नहीं हुआ उससे दूसरे ज्ञान है आपके ज्ञान के श्रश हुआ आपको देख के जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान आप में ही दूसरे को उसके समान ज्ञान हुआ इस स्वबोध संक्रांति का अर्थ क्या स्वबोध सदृश बोध जननायक आपको जैसा ज्ञान उसके समान ज्ञान उसको हो होने के लिए शब्द प्रयोग करना है वागरता उच्चारिता अतः तो शायद ही न वंचिता वंचिका नहीं ठगने के लिए नहीं हो यथा द्रोणाचार्य ना अश्वत्थाम तो अश्वत्थम मरणम द्रोणाचार्य ने पूछा अपने पुत्र अश्वत्था मरण के विषय में आयुष्मान सत्य घन अश्वत्थमा हत युधिष्ठ पूछा सत्य के खन मर गया क्या ये पृष्ठ से युधिष् से प्रतिवचन और नभिचन्दाय युधिष् हाथी का नाम है हाथी मर गया अश्वत्थमा उसको अभिप्राय करके सत्यम हतो हाँ हा हा स्वता मर गया कि अपने बोध हाथी को लेकर गये और द्रोणाचार्य के अपने पुत्र के लिए ज्ञान हुआ तो स्वबोध सबसे ज्ञान नहीं हुआ ऐसे सत्य नहीं हुआ तदितम सत्य उत्तरम न युद्धिष्ठ से स्वबोध संक्राम्य थी स्व संक्रामय थी युद्धिष्ठ में जो ज्ञान था हस्ति विषय उसके सबसे ज्ञान द्रोणाचार्य को नहीं हुआ स्वबोध ही अस्थ हनन विषय स्वबोध स्वशीलन युधिष्ठ का जो ज्ञान है कि हस्ति हनन विषय हस्तिमृत विषय ग इंद्रियजन्म इंद्रियजन्नांद्रिजन्म ये बोध से इंद्रियजन्नांद्रजन्म नहीं इंद्रियजन्ना इंद्रिय उत्पन्न हुआ न चाहो संक्रांत इंद्र से जो हस्ती हनुन ज्ञान युद्धिष्य को हुआ था वो ज्ञान के सदृश सदस्य द्रोणाचार्य में ज्ञान में हुआ वो तो उसके पुत्र मरण समझ लिया किन्तु अन्य तत्व तनय बोध जातक पुत्र बोध विषय तनेय बध बोध जातक तनय वध के बोध पुत्र बध पुत्र मृत्यु का ज्ञान हुआ इसलिए वंचिका हो वंचिका होगी तो सत्य नहीं वंचिता नहीं होनी चाहिए भ्रांता बा भ्रांति जा भ्रांति से ज्ञान हुआ भ्रांति से विवक्षा समय बाथ होगा धारण समयगा दो प्रकार है देखते समय अपने भ्रांति हुई रज में सर्प देखा, दौड़ा अचित तरह से नहीं देखकर कहा बड़े साहब है ये भी सत्य नहीं हुआ अरे देखकर तो ठीक आया मालूम ज्ञान है बोलते समय कुछ गलत तो बोल दिया ये भी भ्रांति होती ठीक है बोलना चाहते बोलते समय गलत बोल दिया तो प्रमादय काम का भी गलती हो जाती विवक्षा समय बा ज्ञर्थ अवधान समय बा ज्ञर्थ का निश्चय करते समय भ्रम हो अथवा बोलते समय भ्रम हो जाए तो भ्रांति जहाँ हो गया तो सत्य नहीं होगा अतृत्य प्रतिपत्तिबंध्या प्रतिपत्तिया बंध्या ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा प्रतिपत्तिया बंध्या हो प्रतिपत्ति बंध्या यथा आर्य प्रति मृच भाषा प्रतिपति बन गया आर्य के प्रति मृत्य भाषा बोला मृत्य भाषा उनको ज्ञान नहीं होगा तो वो भी सत्य नहीं हुआ निष्प्रयोजन बातिया ज्ञान नहीं हुआ व्यर्थ हुआ तो ये यथा अनपेक्षित विधान बात अनपेक्षित जी नहीं है इस शब्द को ये बोला व्यर्थ हुआ तथी तो परत्रोध संक्रांतिरती असंक्रांतिर तो पर सोब संक्रांत होने पर भी संक्रांति नहीं है क्योंकि निष्प्रयोजन निष्प्रयोजनता रिपोर्ट एवं लक्षण सत्यम परापकारक फलम सत्याभाषम न तो सत्यम ऐसे सत्य जो जो होने पर भी परापकार है फल पर जिसके अन्य के अपकार हो तो सत्य नहीं सत्याभा सत्य नहीं है ऐसा भाष्य में दिया है ऐसा सर्वभूतोपकाराथम प्रवृता न भूतोपाताय ऐसे शब्द प्रयोग है जो अन्य के उपकार सौभूत के उपकार के लिए हो भूत हानि के लिए अश्लेष के लिए नहीं हो यदि अविधीय भूतोपात पर साम न सत्यम भवे पापम भवेद ऐसे सब ठीक सत्य है जैसा दिखा जैसे सुना जैसे कहा तो वंचिता नहीं भ्रांत नहीं सब ठीक है किंतु यदि एवं अपनी कहने पर भूत अपात परा भूतों के कष्ट के लिए अन्य के पीड़ा पहुँचाने के लिए तो वो सत्य नहीं है न सत्य है तो वो पाप जनक पाप है तेना पुण्याभास न पुण्य प्रतिरूपके कष्ट समम प्राप्यात पुण्य नहीं है सत्य भाषण करता तो पुण्याभास है पुण्य प्रतिपक पुण्य के प्रतिपक पुण्य नहीं कष्टम कष्ट कष्ट तो प्राप्त तो करता है तस्चसिम सत्य ब्रूियाभूत हित शब्द प्रयोग करे सत्य ब्रूिया परापकार फल सत्यावास तदा सत्यतपस तत्क सामन पृष्ठ से साधगमनाधान सत्य तपोयते तपस्यम तपो यप कर सत्य तपना चोर ने पूछा तत्कमन पुष्ट चोर के साथ गया पूछा तो सार्थ ग विधान कह दे हा सा अविद्यमान ऐसे कहने पर वो पर अपकार होता है को तो सत्य नहीं है अविद्यमान का उच्चार्य मान होने पर भी यदि भूत पीड़ा के लिए तो सत्य नहीं है अशास्त्रपूर्वक द्रव्याणाम परत स्वीकरण कोई द्रव्य दान देता है तो दूसरे ग्रहण करते हैं उसको स्तेय नहीं करते हैं परद्रव्य तो स्वीकार हुआ किंतु शास्त्रीय है अशास्त्र पूर्वकम शास्त्र विधि के बिना परद्रव्य का स्वीकरण जो रिस्ते हो गया तत्प्रतिषिध पुनरस्पृहारूपम अस्तमित उसका विपरीत है इच्छा का अभाव अस्त्यम टीका न स्ेयमित अस्ते अभाव्ञान के लिए प्रथान कारण है ही ज्ञान नहीं होगा तो अस्ते ज्ञान नहीं होगा अभाव भावाधीनूपणत स्थेयक्षण आह भावाधीन निरूपणम से अभाव का निरूपण भाव के अधीन ही भाव पदार्थ के ज्ञान होने पर उसके अभाव का ज्ञान होगा जो घट्ट क्या नहीं जानता है तो घट भाव कैसे समझेगा घट समझे तो घट भाव समझेगा। तो स्तय पहले समझे तो अस्तेय को समझिएगा पहले स्थेय लक्षण मास्तेम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम स्वीकरण अन्य से स्वीकार करना विशेषण सामान्य लक्ष्य थे विशेष लेकर सामान्य लक्षण अस्त एक अर्थ क्या पुनः अस्पृहार रूपये तो चोरी नहीं अन्य द्रव्य ग्रहण नहीं करता है सामान्य चोरी अस्त एक अर्थ हुआ मानस व्यापार पूर्वक वाचनिक कायिक व्यापार का योग प्राधान्या मनोव्यापार होता ये कहा अस्पृहा ये स्पृहा तो हो गया मनोव्यापार का जो मानस व्यापार पूर्वक होता है वाचरिक और काई का व्यापार शब्द से शरीर से जो व्यापार करता है मन मनपूर्वक होता है मन में अन्य वस्तु के प्रति इच्छा ही नहीं हो स्वाई नहीं हो तो अस्थ्य हो जाएगा आगे शब्द से नहीं बोलेगा अथवा आश्चर्य से ले लेगा ले ऐसा नहीं करेगा तो सामान्य रक्षण कर दिया रोशन विशेष एक मन का दे दिया किन् मन को लेकर के सब समझ रहे ना मन वाणी ऐसे नहीं करें अशास्त्र पूर्वक परद्रव्य का स्वीकार मानस व्यापार पूर्वक आचार्य को कहीं व्यापार प्राधान्य तो मनो व्यापार कहा क्या विशेष मनो व्यापार का, का अस्तुआ आगे ब्रह्मचर्य स्वरूप माह ब्रह्मचर्य स्वरूप गुप्तेन्द्रिय उपस्थित स्वयं ठीक है स्वयं उपस्थोपी तो गुप्तेन्द्रिय केवल जननेद्रिय नहीं किया गुप्ता इंद्रियान तदगुप्तेन्द्रिय गुप्ता ने कहा था अक्षिता संयिता चक्षरा इंद्रिया ये नमरण कीर्तनादि से इंद्रियों को गुप्त रखते हैं रक्षा करते हैं इसलिए वहाँ गुप्तेन्द्रिय शब्द से स्मरण कीर्तनादि को भी देना स्मरण कीर्तनम केली लिए प्रेक्षण संकल्प अद्यवसाय से क्रिया निर्वृत्ति रेवच येतन मैथुन मष्टांगम प्रवद विपरीत तो हो जाएगा ब्रह्मचर्य स्मरण स्त्री का कथन कीर्तन केली क्रीड़ा प्रकर्षण इच्छा, गुह गोप्य भाषण संकल्प कर्म कुित कर्म के लिए अद्यवसा निच और क्रिया मैथुन क्रिया ये और अष्टांगम इसके विपरीत ही ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो गुप्तानी रक्षितानी इंद्रियाणी ये न स्मरणादि न ये सब नहीं करके स्मरणादि नहीं करे तो इंद्रिय की रक्षा होती है तो अर्थात ये गुप्त इंद्रिय का उपस्थ्य समय में मास्क में दिया है तो टीका में कर दिया स्त्री के साथ ये स्मरण कीर्तनादि का अभाव भी लेना संयत्स्थवी तो इंद्रिय संयम करने पर भी स्त्री प्रेक्षण उसके साथ आलाप भाषण हसन तथा तदंगस्पर्श न शक्त सौंदर्य कायतन सर्गर उसके अंगस्पर्श में आसक्ति न ब्रह्मचर्य ये ब्रह्मचर्य त निराशा युत गुप्तेन्द्रिय इंद्रियांतरा अति तथा लूलुपा रक्षणीयानी अन्यू लुप से संचर होते हैं उससे रक्षा करना है अपरिग्रह स्वरूप आह विषयाण आचने में विषयाण अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रह इत आ विषय जो चाहते हैं प्राप्त होने में कठिन समय नहीं मिलता है पहले अर्जन में कष्ट है अर्जन हो ध्यान प्राप्त क्या विषय प्राप्त कर लिया उसकी रक्षा रक्षण रक्षा करना क्षय हो गया तो दुख होता है फिर उसके विषय में संग आसक्ति होती है फिर उसके रक्षा करने के लिए कभी कोई दुर्विरोध है तो हिंसा भी करना है इस प्रकार दोष दर्शन करके कर विषय का जितने शरीर यात्रा के लाभक हो उससे अधिक वस्तु का अस्वीकरण यह परिग्रह है टीका में तत्र संगो कहा गया भोगाभ्यास मनु विवर्धन दे रागा कौशलान जितने भोग करेंगे इतने राग बढ़ते हैं इंद्र में कौशल पटुता भी बढ़ती है हिंसा लक्षण से दोष कहा गया नानुपहत्य भूता नहीं उपभोग भोग संभव, संभव दूसरे को कष्ट दिए बिना थोड़ा है कि मुझे कुछ खाता है तो दूसरे पशु पक्षी देखते ही हमको मिल जाए दूसरे को कष्ट दिए बिना भोग नहीं कर सकता है इसे दूसरे भोग करते समय दूसरे को दूसरे के प्रति हिंसा होती है सब चाहते हैं सबको नहीं दे करके अपने भोग करते तो कष्ट है दुख है हिंसा है इसलिए ये दो दोष इस प्रकार है में अशास्त्रीय अयत्नोपन्नता नाम विषयाना अशास्त्रीय बिना प्रयत्न प्राप्त हो गया होने से भी उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए निंदित प्रतिग्रहिरुपार्जन दोष दर्शनाथ निंदित प्रतिग्रह ग्रहण किया उसमें दोष ही पाप होता है अशास्त्रीय यदि ग्रहण नहीं करना चाहिए बिना प्रयत्न प्राप्त होने पर भी तो शास्त्रीय नाम अति शास्त्रीय हो उपार्जिता नाम तो रक्षा करने के बाद रक्षा ग्रहण करने के बाद यह रक्षनाधि दोष दर्शनाथ रक्षा करना रक्षा के समय उसमें आसती क्षय होने पर दुख हो कोई ले लेंगा तो उसमें रुकने के नहीं था ये सब दोष दर्शनाध अस्वीकरण अपरिग्रह ग्रहण नहीं करे तो अपरिग्रह साधु को साधु गुहा में रहा ध्यान बदन करने के लिए दूसरे पुराने माता बोले देखो यहाँ रहना है तो रुपया नहीं रखना रुपया रखोगे तो हाथ साधन क्या करे चोर आकर मारपीट करें हाथों तो पैर तोड़ देंगे रुपया जो रखता है कभी कोई देखा है भक्ता बने के ला रुपया देते हैं रुपया रखा जानते है साधु रुपया रखता है उसके पास हो अथा नहीं हो सोचती कितने बाबा अस्पताल बैठा है कितने बक्ता आते हुए कितने रुपया रखा होगा बैठते हैं निकालो कहाँ रुपया रखा है मिट्टी में कहीं गाड़ कर गाए बहुत जोर पिटाई करेंगे पिटाई जरूर करेंगे तो वो दिखाएगा रुपया लेकर कर जाएंगे जिसके पास रुपया है वो तो माल खा करके बता देगा रुपया ले लेंगे जिसके पास रुपया नहीं वो क्या करेगा मालिक ही खाता हमारे मारे यार नहीं खा है। तो क्या करेगा पहले से ही रखे ही नहीं वस्तु तो मूल्यवान वस्तु तो भी नहीं रखना चाहिए रुपये में रहे तो ऐसे वस्तु रखे कोई लेगा ही नहीं छोड़ को जाएगी तो ब्योजेंगे नहीं तभी चलेगा अब मूल्यवान वस्तु लेकर बैठे तो कोई ले लेगा नहीं तो पिटाई करेगा ओह um...